वायु अनिल ओ क्रमर कृतम स्मर क्रमर कृतम स्मर वायु अनिल ओम वायुम अमृत अथ इदम भस्म शरीर तो यहाँ पर उवायु का किया वायु कामशील और अनिलम करते जिसका स्थाई निवास स्थान न हो गमनशील तथा अस्थायी निवास स्थान वाला जीवात्मा अमृतम तुमको क्या है मछूर जीवात्मा स्रोकता और धर्मता विनाश से रही है नमनशील तथा अस्थाई निवास स्थान वाला जीवात्मा मृत्यु से रह जाएंगे जीवात्मा कैसा है ठीक है यही होगा गमनशील तथा स्थाई निवास स्थान वाला जीवात्मा मृत्यु से रहित है विनाश से रहित है अथ और इमीरम भस्मांतम या शरीर अंत में भस्म हो जाता है ठीक है शरीर अंत में भस्म हो जाता है इसका खूब चिंतन करो अब देखिए ओम हे भक्ति योग से आराध्य परमात्मन ओम है ना ओम का इस अर्थ करेंगे कि चेतन जीवात्मा तथा अचेतन पदार्थ का अंतरात्मा ओम है। चेतन और अचेतन दोनों अंतरात्मा ओम का अंतरात्मा परमात्मा है ठीक है कृतो हे भक्ति योग से आराध्य परमात्मा स्मर मेरे किए हुए का मेरा मेरा स्मरण करो यहाँ पर स्मर है ना मेरा स्मरण करो या मुझे कृपा दृष्टि से देखो मेरा स्मरण करो कृतम स्मर और मेरे द्वारा किए हुए का स्मरण करो कृतो स्मर एक कृतो है भक्ति योग से आराधे परमात्मा मेरा स्मरण करो और मेरे द्वारा किए हुए का स्मरण करो इसकी एक पंक्ति देख लो ये पचहत्तर पचहत्तर पेज पर है तो हो जाएगा पचहत्तर पेज पे देखेंगे छठवीं पंक्ति देख लेना मैं सर्वथा असमर्थ हूँ पहले वाला सब देखा ही है ना hmm. ये, ये मैं सर्वथा असमर्थ हूँ अंतिम समय की प्रार्थना है स्वयं कुछ भी नहीं कर सकता जब दैन भाव होता है तो हमेशा भक्त ऐसा ही कहता है साधना करते हुए नाम जब करते हुए भी यही कहता है प्रभु मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ hmm. मैं सर्वथा असमर्थ हूँ स्वयं कुछ भी नहीं कर सकता मेरा किया हुआ कहा जाने वाला जो भी आपके अनुकूल कार्य अभी तक हुआ है वह सब आपने ही किया है वह सब और फिर कहा मेरे द्वारा किया हुआ कहा जाने वाला है कहा जाता है कि मैंने किया है प्रवास्तव में आपने ही किया है कृपया आप उसका स्मरण कीजिए और उसमें जो भी अपूर्णता हो हे दया में आप ही उसे पूर्ण कर दीजिए है ना ये भाव है जो उसमें अपूर्णता है उसे आप ही पूर्ण कर दीजिए तो ऐसा जब ये प्रार्थना के द्वारा भगवान कृपा करके तो मुक्ति की प्राप्ति करा देते ऐसा भक्ति के निष्पत्ति प्रार्थना से भगवान भक्ति की निष्पत्ति करा के या ब्रह्म अपने स्वाकार के विषय बन करके बनकर प्राप्ति करा देते हो, हो जाएगा ऐसा ये हो करते, को तुम को करते तुम है। मेरा है। नाम क्या करते तुम मेरा नाम नाम का भी क्या है नाम कवि ऐसा कोई हाँ तो प्रभु ही है? करते है तो अच्छा अब देखिए इसमें भाषते में आएंगे अनंतरम तो तो अनंतरम किंतु बाद में मतलब सोडस मंत्र के पश्चात परशुद्ध आत्मा का स्वरूप कहा जाता है परशुद्ध आत्मा का स्वरूप हाँ किन शब्दों से वायु अनिलम अमृतम परशुद्ध स्वरूप क्या है उसका अमृतम परशुद्ध स्वरूप क्या है, ये है उसका अमृतु रह अच्छा वैसे समझ नहीं पाता है जी अब देखे ना तो वायु है ना Hmm. तो वाह गति गंध नो वा धातु गति अर्थ में है hmm. तो गंत वायु गमन करने के कारण क्या कहते हैं वायु तो कैसे गमन करता है विद्या कर्मानुसारे विद्या करता है यहाँ पर काम उपासना क्या है जो मतलब जो परमात्मा की भक्ति है ना जो भक्ति है ब्रह्म विद्या है वो तो मोक्ष की प्राप्ति की जाती है कुछ लोग का काम भाव से उपासना करते है ना भगवान की तो वही नहीं वो मतलब क्या है की ब्रह्म मतलब क्या मोक्ष देने वाली विद्या नहीं है लेकिन एक उसको चिंतन रूप होने से उसको कह सकते हैं उपासना है ना उपासना कहा जा सकता है किसके अनुसार काम उपासना मतलब यदि वो ब्रह्म विद्या होगी निष्काम उपासना है ब्रह्म विद्या तो तो हो जाएगी जो तो सकाम भाव से व्यक्ति उपासना करता है वो लेना है सकाम आराधना मतलब याग आदि कर्मों की अपेक्षा जो अन्य चिंतन है परमात्मा का सकाम भाव से उसको कहा यहाँ पर विद्या ऐसा मतलब जो याद आदि कर्म है ना वो तो उसमें क्या है कि शारीरिक श्रम की प्रधानता है और उनको छोड़कर के जो सकाम भाव से चिंतन किया जा रहा है उनको क्या फैलिया है यहाँ पर विद्या दे दिया है तो काम ना तथा पूर्ण पाप रूप कर्म के अनुसार उन उन, उन स्थानों में और उन उन लोगों में या भिन्न भिन स्थानों में और भिन्न भिन्न में जाने के कारण जीवात्मा वायु फैलाता है ठीक है निलयन कि स्थायी निवास स्थान से रहित होने के कारण स्थाई निवास स्थान से हाँ निलयन यहाँ पर निलय के अर्थ भी निलयन है है ना स्थायी निवास स्थान से रहित होने के कारण क्या है अच्छा स्थायी निवास स्थान से रहित होने के कारण और कहीं भी नियत स्थिति न होने से कहीं भी व्यवस्थित अभाव अच्छा है न अच्छा स्थायी निवास स्थान मतलब नहीं निलयम का तो क्या होगा निवास स्थान तो निवास स्थान से रहित होने के कारण कर लेना निवास स्थान से रहित होने के कारण क्या है ना और कहीं भी नियति स्थिति ना होने से कहीं भी नियति स्थिति ना होने से वो अनिल कहलाता है क्या एक ही हो रहा है एक ही चीज का दोनों नियत स्थान हो तो नियत स्थिति अच्छा रुको इसमें दो तरह का कैसे के थे आपको यहाँ दो तरह की विपत्ति की थी ना एक तो क्या था कि स्थाई निवास स्थान पर रहे और दूसरा क्या था उसका उसको उसको, उसको देखो तो भी लग जाएगा इसको स्थाई निवास स्थान वाला स्थाई चलो देखिए नहीं नहीं थोड़ा इस अभी अंतर देखो खोलो तो अंतर आपको समझ में आएगा नाम देखिए निलयम स्थिर स्थिर जिसमें स्थिर रहा जाता है उसे क्या कहते हैं नीलम है, निल? है ना तो, तो नीलम कर स्थाई निवास स्थान तो अनिलम कर हो जाएगा स्थाई निवास स्थान से रहित स्थाई निवास स्थान से रहित है। और दूसरी विस्पत्ति क्या थी नीलियते नीलम नीलियते का क्या अर्थ है निलीयते एकत्री निलम निलियते का क्या अर्थ है न्यूसती मतलब एक स्थान में निवास करता है एक स्थान में इसलिए क्या कहते हैं निलम तो मतलब एक स्थान में निवास, तो उस... में निवास करने वाले को भी तो, या, तो जब दूसरी विस्पत्ति के अनुसार होगा एक स्थान में निवास न करने वाला सुनो तो एक स्थान में निवास न करने वाला और जो पहली विस्पत्ति के अनुसार क्या है स्थायी निवास स्थान से रही है तो यही हाँ यहीं पर थोड़ा आप ध्यान देंगे कि एकत्र है ना तो यह जब ऐसा किया गया है तो यहाँ अधिग्रहण में फिर है में। नहीं नहीं दूसरी दूसरी विस्पत्ति में अधिग्रह में फिर है ना अच्छा अच्छा पहले भी लगा यहा है ना तो कोई बात नहीं है देखिए तो इसमें क्या है की पहले में तो ये जो में था तो यत्न लिये निलम यहाँ अधिकरण में करते हैं और दूसरी विपत्ति क्या थी नीलियते एकत्र यहाँ पर क्या है कि नीलियते की निलीयते निलम निलीय एकत्र कर्ता में है पर वाक्य पूरा करने के लिए जोड़ा पड़ेगा एकत्र तो प्रथम विस्पत्ति में प्रत्येक इसमें है अधिग्रहण और द्वितीय विस्पत्ति में कर्ता में तो पहली विस्पत्ति के अनुसार निलम का क्या है स्थायी निवास स्थान से रही अद्वितीय उत्पत्ति के अनुसार क्या है कि एक स्थान में निवास ध्यान देना स्थायी निवास स्थान होने पर भी संभव है कोई जगह ना रहे जैसे दे देखना कुछ लोग बेघर होते हैं है ना घर नहीं होता है लोगो का स्थाई तो कहीं भी जाकर के डेरा डाल करके झोपड़ी बनाकर टेंट लगाकर रहते हैं उनका स्थाई निवास स्थान नहीं है और कुछ लोगों का अपना निजी मकान है लेकिन फिर भी वो घूमते रहते नहीं निवास नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं आपने समझे जैसे किसी का निजी घर है अपना घर है तो उसका क्या हुआ निवास स्थान स्थायी हो गया ना इस, निवास स्थान कैसा हुआ स्थल पर जो लोग घूमते रहते, लो है, है, तो रहते हैं ना कुछ लोग धंधा करने वाले हैं पशु चराने वाले हैं तो ऋतु के अनुसार वो जगह बदलते रहते हैं जैसे कि नंद बाबा जगह बदलते रहते थे तो क्या है की उनका निवास स्थान ही नहीं था तो निवास स्थान स्थाई नहीं होने से कुछ लोग घूमते रहते हैं कुछ का निवास स्थान रहने पर भी एक नहीं रहते तो यही अंतर यहाँ पर आएगा अब देखिए यहाँ पर तो नीलवा स्थाई निवास, निवास स्थान से रहित होने से क्या सोगा तत्व अनिलम स्थायी निवास स्थान से रहित होने के कारण अनिल है अथवाचा और कुछी अपीकर्ष है कि किसी भी एक स्थान में किसी भी एक स्थान तो ऐसा जोड़ना दूसरे में कि स्थाई निवास स्थान होने पर भी किसी एक स्थान में नियत निवास ना होने से या नियत स्थिति ना होने पहली हाँ, से पहली वित्पत्ति के अनुसार क्या निलयन रहित अनिलम स्थाई निवास स्थान से हाँ स्थाई निवास स्थान से रहित होने का कारण अनिल है क्या और स्थायी निवास होने पर भी जोड़ देना स्थाई निवास होने पर भी भी भी करते किसी भी एक स्थान में, में नियत, नियत निवास ना होने के कारण अनिल कहलाता है ऐसे दो अर्थ हो गए न होने से अब सुनो शुरू होने का नहीं बे होने पर भी, और भी सब जो गया और अभी सब देखेंगे का अर्थ है की दे, दे, दे परम्परा देह संतान समझते एक दे के बाद दूसरा दे तीसरा दे, दे। तो देता का दे क्या दे हाँ। तो इसका अर्थ हुआ की दे संतान के मृत्यु होने पर भी देह दे संतान की मृत्यु होने पर भी देवों की मृत्यु होने पर भी स्वयं मृत्यु रहित है स्वयं कैसा है हाँ देह की मृत्यु होने पर भी आपका स्वयं अमृत है अर्थात मृत्यु रहित है अब तो अमृतम शब्द है ना इदम कर रहे हैं कि अमृतम अमृत अम्रित पदम अमृतम अमृत या पद वी विजर का भी उपलक्षण है बताया था ना ए, क्या था अयमात्मा को क्या बताया था अयम आत्मा और क्या था अपिकास ऐसा बताया था तो उनका भी उपलक्षण है कि वो जरावस्था से रहित है मृत्यु से अमृत पद का वो अमृत से रहित और विजयस्व का क्या हो जाएगा जरावस्था से रहित है शुदा से रहित है पिपासा से रहित है सत्य काम है सत्य संकल्प है सब ले लेना आठ गुण कहे हैं वहाँ पर उनका भी उपलक्षण है उसका से बोधक है तो क्यों इसदम का क्या अमृतमिधि कदम अमृतमिधि उपलक्षण क्या है अमृत पद, पथ अमृत या किसका उपलक्षण है आदि का भी उपलक्षण है बिजरत्व विशोकत्व तत्व और अब और क्या है अपिपाव सत्य कामत्व सत्य संकल्पत्व सबका उपलक्षण है क्यों उपलक्षण है तो उसमें बताते हैं क्योंकि परशुद्ध जीव के विषय में क्योंकि प्रजापति वाक्य में प्रजापति वाक्य छोभ में आया जो संख्या हुई है वहाँ पर प्रजापति ने उपदेश किया है इसलिए उस वाक्य को प्रजापति वाक्य कहते हैं प्रजापति हाँ इन दोनों विरोचन दोनों को उद्देश्य दिया है प्रजापति वाक्य में परशु जीव के विषय में विजरत्तु इत्यादि के साथ पाठ है इत्यादि के हाँ। किसका पाठ है वहाँ पर इत्यादि के साथ मृत्यु का. हाँ। का लग जा अमृत के अर्थ में विमृतु शब्द का पाठ है तो उपलक्षण क्यों है इत्यादि साफ आठ आठ में पंचमी एक बच्चन है ना तो हेतु है इत्यादि साफ आठ को इत्यादि साफ एक में होना चाहिए एक पर है क्योंकि उपलक्षण क्यों है क्योंकि क्योंकि परिशुद्ध जीव के विषय में प्रजापति वाक्य में बिजरों मृत्यु विषय का यहाँ इत्यादि रीति से इत्यादि अथवा इत्यादि वाक्य में इत्यादि वाक्य में बिजरत्व के साथ अमृतत्व के वाचक भी मृत्यु का पाठ इत्यादि वाक्य में बिजरत्व उसके हो जाएगा ये बिजर के साथ बिजरत्व के साथ अमृतत्व की बात करके बिजरत्व शब्द का पाठ है और लगा लेना अर्थ वायुरिक्षम चाहे अमृतम की वायु और अंतरिक्ष ये कैसे हैं? अमृत है तो तो अमृत किसको कहती वायु और अंतरिक्ष को तो बताया गया इनका अंतरिक्ष इनका अमृतत्व कैसा है साफिस बताएगा इनका अमृतत्व औपचारिक औपचारिक अमृतत्व कहा गया था ध्यान देना शंकर मत में क्या अर्थ किया गया था कि वायु कर प्राण मेरे प्राण अमृत सूत्रात्मा में समष्टि वायु में हो जाएं। नहीं हो जाए यही शंकर वस्तक है तो अब ध्यान देना वहां पर अमृत से क्या अर्थ किया उन्होंने अमृत वायु किया हाँ अमृत मतलब वायु कर् किया है प्राण, प्राण। अनिल से किया है सूत्रात्मा मतलब समष्टि वायु कि मेरे प्राण समी वायु में लीन हो जाए और समस्ती वायु को वहां पर क्या कहा अमृत कहा है ना अनिल का विशेषण क्या लगाया वहां पर अमृत तो अब शांकर मत के, के पोषण की सांकर मत की समर्थक ही शंका है सोच बात हमारे कि मतलब यदि कोई कहे कि वायु अनिलम अमृतम इस ईसा वास्पूषण में अमृत पर से लेना चाहिए किसको वायु को क्योंकि बृहदारण छोटी वायु से अंतरिक्षम क्या इस प्रकार वायु को भी क्या कहती है अमृत तो ये तो यदि आप अमृत पद यदि आप अमृत पद से आप किसको पकड़ ले अनिल को किसको पकड़ लें मतलब वायु को यदि मतलब इस मंत्र में अमृत किसको कहा गया हो वायु को कहा गया हो जीवात्मा को न कहा गया हो तो किस्मत की पुष्टि हो जाएगी शंकर मत की समर्थक शंका थी वहाँ पर ठीक है हालांकि शंकर वास्त में वैसा कोई समाधान नहीं है लेकिन उसके समर्थक थी शंका वो बताइए उसके पक्ष के अनुसार ही है तो अत्र अत्र अत्र से अर्थ मंत्र में जो मंत्र चल रहा है वायु शिक्षम चाहम इत्यादि परामर्श अर्थकर्थ हुआ की इत्यादि ज्ञात होने इत्यादि वायुवादी शब्दों का वायुवादी शब्द कहाँ पर आसके तो ना साथ है वायुवादी शब्द आना अत्र अश्विन मंत्र <Cukhýý> इस मंत्र में वायु शांति इत्यादि इत्यादि ज्ञात होने से वायुवादी शब्दों का भूत रुपी विशेषत्व मतलब वायुवादी शब्द द्वितीय भूत को विषय करने वाले हैं किसको विषय करने वाले हैं दुछ। भूत द्वितीय विषयत्म कर भूत द्वितीय वो भूत द्वितीय? मतलब भूत द्वितीय प्रथम भूत है आकाश और द्वितीय भूत क्या है वायु क्योंकि वाय। वाय। उत्पत्ति के क्रम है ना पहले आकाश की उत्पत्ति फिर वायु की फिर तेज की फिर जल की और पृथ्वी की तो उत्पत्ति के क्रम से प्रथम भूत कौन है और द्वितीय भूत कौन है वायु तो वायुवादी शब्दों का भूत दुति वो रिक्वी शब्द द्वितीय भूत दुति कौन है वायु वायुवादी शब्द द्वितीय भूत के बोधक है ऐसी शंका नहीं करना चाहिए ऐसी शंका कहा शंका नहीं करना चाहिए इस मंत्र में कहा अत्र लगा असी है इस मंत्र में वायु चाहे इत्यादि ज्ञात होने से इत्यादि ज्ञात होने से वायुवादी शब्दों का वायुवादी शब्द कहाँ है मंत्र में वायुवादी शब्दों का भूत दुटी बोधक वायुवादी शब्द द्वितीय भूत के बोधक है ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए या जो विषय विषय सुनो ध्यान देना बता रहा हूँ भूत दुतीय विषय है जिसका बोगरी है तो भूत द्वितीय किसका विषय है उस शब्द का हाँ। भूत द्वितीय विषय हाँ जी बोगरी में का प्रत्यय विकल्प से होता है न कि भूत है की भूत द्वितीय विषय की संकट वायुवादी शब्दे भूत दुती को विषय करने वाले इसकी शंका नहीं करना चाहिए या शब्दों का भूत द्वितीय विषयत्व की शंका नहीं, नहीं करनी नहीं। चाहिए क्यों नहीं करनी चाहिए तो इसका उत्तर है क्योंकि पूर्वा अपराभ्याम अपर है ना अपर का होता है अपर क्यूँकी पूर्वापर वचनों के साथ संगति नहीं होती है पूर्वापर वचनों के साथ संगति इस मंत्र में आया हुआ वायु शब्द द्वितीय भूत का बोधक तब हो सकता था कब हो सकता था जब पहले वायुपण हो और बाद में भी मतलब पूर्व अफर कहीं भी यदि दूती भूत की चर्चा होती तो इस मंत्र में भी वायु शब्द को दूती भूत का बोधकमान लेते वैसा है क्या अमृत पद को देख करके यहाँ भी अमृत पढ़ा गया है तो वायु को दूती भूत का बोधकमान हो नहीं समझे मतलब ब्रय स्मृति में अमृत किसको कहा है वायु को यहाँ भी इससे अमृत कहा है वायु आया है तो द्वितीय भूत वायु ले लो यहाँ पर ऐसा मतलब है तो वैसे ऐसी शंका नहीं करना क्योंकि पूर्वापर मंत्रों के साथ कोई संगति मतलब क्या पूर्वर मंत्रों में कहीं तुटी भूत का प्रसंग है क्या तो उसको नहीं लिया जाएगा चलिए यद्यपि अमीशाम परमात्म विषयत्व यद्यपि अमीश आम शब्दा अमी से क्या लेना है यद्यपि इन शब्दों का किसका वायु वनिल और अमृत शब्दों का वायुवादी शब्दों का वायुवादी शब्दों का विशिष्ट वृत्या विशिष्ट वृत्या कर अपरवसान वृत्तिया अपरवसान वृत्ति समझते है ना की वायु शब्द वायु को कहते हुए उसके अंतरात्मा को कहेगा अनिल शब्द अनिल को कहते भी उसके हाँ यद्यपि इन शब्दों का अपरिवसान वृत्ति से परमात्म बोधकत्व तो युक्ति युक्त होता है का क्या रहता है यद्यपि इन शब्दों का वायुवादी शब्दों का अपरवसान वृत्ति से परमात्म तो युक्त होता है युक्त होता है लग जाएगा और दूसरी बात क्या हुआ वह अथवा योग से अथवा कैसे योग से योग से भी किसी प्रकार लगा लेना जैसे उधर क्या लगाया था योग से पूषणा तिथि पोषण पुषणा तिथि पूषा की जो पोषण करता है उसको कहते हैं पूषा तो परमात्मा पोषण करने वाले इसने सीधे परमात्मा का बोधक था तो ऐसे ही कुछ किसी भी प्रकार यदि कोई को मतलब क्या है कि भक्तों का उद्धार करने के लिए जो जाते हैं है? तिगछतिथि वायु भक्ता नाम उद्धार्थम हुआ तिगछतिथि वायु तो इस किसका बोधक हो जाएगा इस तरह का हो जाएगा ना वृत्ति से योग से योग से से तो योग योग योग मतलब शक्ति इन शब्दों का बोधक युक्त होता है ये इन शब्दों को परमात्मा का बोधक मानना या इन शब्दों को परमात्मा का बोधक होना युक्त होता है तथापि करते फिर भी लग जाएगी पंक्ति वरम यह नश्वर से देह से अनंतरम वचना प्रत्यगात्म फरत्व फिर भी नश्वर से अनातरम यहाँ पर नश्वर दे के पश्चात नश्वर बाद में कथन होने से पहले वायु अनिलम अमृतम इसके पश्चात किसका कथन हुआ नश्वर देह वायु अनिलम अमृतम के बाद किसका कथन हुआ कहते फिर भी नश्वर देह का बाद में कथन होने से नश्वर दे का बाद में कथन होने से सर्व्यापृत प्रत्यात्म परस्व कर उससे भिन्न उससे भिन्न प्रत्यगात्म बोध कर तू तो मानना वरम करते श्रेष्ठ तो कर तो फिर भी नश्वरदेह से भिन्न प्रत्येगा उमीशांत था ना अमीशांत शब्द न बाद में नस्वर देह का कथन होने से उससे भिन्न इन शब्दों का प्रत्येगा या उससे भिन्न प्रत्येगात्म बोध कर मानना उचित है लग जाएगा है न प्राण भी भी यदि कोई कहे कि यहाँ पर हम प्राण परा कर से करेंगे क्या से करेंगे वायु कर्त कर कर क्या कर देंगे प्राण वायु कर्त क्या कर देंगे हाँ वही अभी था वास्तव कि प्राण विषेत्व कि वायु शब्द का प्राण बोधगत होने पर भी वायु शब्द का हाँ की वायु शब्द को प्राण का बोधक होने पर बोधक होने पर भी, भी यहाँ उसका मंद प्रयोजन है कैसा प्रयोजन है मतलब उसका उत्तम प्रयोजन नहीं है प्राण शब्द का वायु बोधकत्व मानने पर भी उसका मन प्रयोजन है अर्थात उत्तम प्रयोजन नहीं है चलिए स्वेता स्वतरी श्वेता स्वतःनिषद श्वेता स्वेतर उपनिषद के अध्ययता श्वेता स्वतःनिषद के अध्ययता ये शाखा है क्या वेदगी देखना श्वेता स्वतर शाखा के पढ़ने वाले भोग भोक्ति विवेचने कि भोग भोक्ता और नियंता परमात्मा का विवेचन करने में भोग कौन हो गई प्रकृति सचेतन भोक्ता हो गया जीव और नियंत्रण कि भोग भोक्ता तथा नियंता परमात्मा के विवेचन के प्रसंग में इन तीनों के विवेचन के प्रसंग में भोक्तृद्ध शब्द विवक्षित प्रत्येक आत्मानम की भोक्ता भी विवक्षित प्रत्येक आत्मा को हमने कहते हैं भोक्ता सबसे क्या विवक्षित है प्रत्येगात्मा मतलब आत्मा? भोक्ता सबसे विवक्षित क्या है प्रत्येगात्मा उसको किस सबसे कहते हैं कौन कहते हैं श्वेता और कहाँ कहते हैं भोग भोक्ता और नियंत्रण के विवेचन के प्रसंग में स्वेता स्वतरी और श्वेता श्वेतर शाखा के पढ़ने वाले विद्वान भोग्य भोक्ता और नियंता mm. नियंता रूप तत्वत्रय के विवेचन के प्रसंग में भोग्य भोक्ता और नियंता रूप तत्वत्रय के के विवेचन प्रसंग में भोक्ता सबसे नियंत्रण आत्मा को अमृत शब्द से कहते हैं कहाँ पर कहते हैं तो देखो दो मंत्र उत है श्वेता सुधर के क्षरम प्रधानम चरम का अर्थ कि अचेतन प्रधान क्षण है अचेतन प्रधान क्या है अमृता क्षरम हरा हाँ तो अमृत करते अविनाशी और हरा करते भोक्ता अविनाशी भोक्ता आत्मा अक्षर है नहीं अक्षरम कर अविनाशी हरा करते भोक्ता अविनाशी भोक्ता आत्मा अमृत यानी अक्षर है क्या है दुबारा लगाना अमृतम करते अविनाशी अमृतम का क्या रहते है हरा करते भोक्ता आत्मा और अक्षरम करते अक्षर है लग जाएगा अविनाशी भोक्ता आत्मा अक्षर है एका देवा एक परमात्मा छा आत्मा दोनों पर शासन करता है तो यहाँ बताइए पर अमृत सबसे किसको खा गया है? अमृत करते अविनाशी अविनाशी कौन लेना है जीवात्मा लेना है अक्षरम करवा क्या आपका अविनाशी और हरा करते क्या है भोक्ता अक्षर और भोक्ता कैसा है वो अमृत है चलिए छरम तू अविद्या अविद्या को छर पदार्थ को अविद्या कहा जाता है छर पदार्थ को मतलब अचेतन पदार्थ अचेतन क्षर पदार्थ को अविद्या कहा जाता है तू अमृतम विद्या अमृतम का क्या अर्थ है जीवात्मा जीवात्मा को विद्या कहा जाता है तो यह अमृत शब्द किसको कहा अमृत शब्द किसको कह रहा है तो अमृत शब्द से जीवात्मा का गठन करते हैं ऊपर सुनती है ना भोक्त शब्द विवक्षित प्रत्येक आत्मा नाम अमृत शब्द है आमनती की भोक्ता शब्द विवक्षित प्रत्येक आत्मा को अमृत शब्द से कहते हैं विद्या विद्या ई सते या तू तू ला किन्तु जो विद्या और अविद्या दोनों पर शासन करते हैं सा अन्य हुआ इन दोनों से भिन्न है इति चा है ना चलिए क्या करना करना दोनों के बीच में दो मंत्रों के बीच में समझ जाओगे कहा दो मंत्रों के चरम प्रदान अमिताक्षर हरा क्षरात्मा ई सत्य देव एक और फिर दूसरा मंत्र है ना इति इस प्रकार कहते हैं आमंति है ना कि कहते हैं कहा कहते हैं है, तो ये बता दिया उदाहरण चलिए इतना देख लो फिर तो इसमें छीर शरीर ऊपर जो श्वेता आई है ना तो कहते हैं छर शब्द का वाक्य है शरीर अचेतन शरीर और अमृत शब्द का वाक्य है चेतन शरीर आत्मा इसी को समझा रहे हैं एवं ना जायते मृयते विपचिद इत्याद्धम अमृतत्म अवश्य भावी इत्याह। अथेद भस्म शरीर इस प्रकार न जायते मियते विक्चित आत्म। आत्मा क्या है उसका ज्ञाता आत्मा विपस्त करके ज्ञात आत्मा जन्म नहीं लेती है न जायते वह न मरिये नंबे दोनों के साथ है जायते के साथ भी और म्रीएक, म्रीएक। कि ज्ञाता आत्मा जन्म नहीं लेती है और मृत्यु नहीं ले ज्ञाता आत्मा जन्म नहीं लेती है और मरती नहीं है इत्यादि वाक्यों में प्रसिद्ध इत्यादि मंत्रों में क्या प्रसिद्ध है प्रत्येक आत्म स्वरूप का समृतम क्या प्रसिद्ध है हाँ प्रत्येक का अमृत कहाँ प्रसिद्ध है हाँ इत्यादि वाक्यों में आ, प्रसिद्ध क्या प्रसिद्ध है इत्यादि वाक्यों में प्रसिद्ध है अमृतत्व किसका अमृतत्व और फिर अभी धाए उसको कह कर कहाँ पर कह कर के वायु अनिलम अमृतम से कह कर करके तभी कठ सी में का अमृतत्व प्रसिद्ध है तो यहाँ भी अमृतत्व किसका कार्य ईसावास में प्रत्येगात्म स्वरूप का लगाइए इस प्रकार प्रत्येगात्म स्वरूप का न से वा इत्यादि वाक्यों से प्रसिद्ध अमृतत्व को कहकर अमृतत्व को कहकर कहा कहकर बोलो अपार? नहीं जो अमृतत्व अमृतत्व को कह करके ठीक है और एवं कर इस प्रकार इस प्रकार क्या है की प्रसिद्ध अमृतत्व इस प्रकार क्या है कहाँ से प्रसिद्ध है हाँ तो अब ध्यान देना की प्रत्यय इस प्रकार प्रत्येक आत्मस्वरूप का न इत्यादि के द्वारा प्रसिद्ध अमृतत्व को यहाँ ईसावास में वायु अमृत वायुम अमृतम से कहकर अमृतत्व को कहा कहकर वायु अनिल यहाँ कहकर क्षेत्र के शरीर का अमृतत्व अवश्य भावी है क्षेत्र के शरीर का मृतत्व इसे कहते हैं किन शब्दों से कहते हैं अतितम भस्मांत शरीर हमसे यहाँ पर जो अर्थशब्द आया अतशब्द किस अर्थ में है तो बताते हैं प्रकृता अर्थात अर्थांतर विवक्ष प्रकृत अर्थ से जो अर्थ चल, जो अर्थ चल रहा है ना जो उसको क्या कहेंगे प्रकृत अर्थ तो yes. पहले क्या चल रहा है प्रत्येगात्म स्वरूप चल रहा है क्या चल रहा है अमृत प्रत्येगात्म स्वरूप चल रहा है तो उसके प्रकृत अर्थ से अर्थांतर की विवक्षा में यहाँ असब्द आया है यहाँ मतलब ईसावास मंत्र में लग जाएगा तर्क की अपेक्षा अभेट, प्रकृति तर्क की अपेक्षा अर्थांतर की विवक्षा से इस मंत्र में अशब्द आया है तो पहले जब वो कह रहा है अमृत को तो अर्थांतर कहना है ना अमृत से भिन्न को कहना है भिन्न को कहना है तो यहाँ पर अर्थांतर को कहने की अर्थांतर की विवक्षा से अशब्द आता मतलब अशब्द का प्रयोग वहां होता है जहाँ पर पहले की अपेक्षा अर्थांतर को कहा जाए पहले की अपेक्षा तो वहाँ असब्द का प्रयोग होता है हुआ मतलब अथवा आत्मोत्क्रमण आनन्तर अर्थ होगा अथवा आत्मा के उत्क्रमण से पश्चात अर्थ में है किस अर्थ में है आत्मा, तो आत्मा कहाँ से उत्क्रमण करती है शरीर से आत्मा के उत्क्रमण के पश्चात अर्थ में है हो गया तो ये कर तो मतलब अभी क्या होगा कि तुम तो क्या अर्थ करेंगे कि देर से आत्मा के उत्क्रमण के पश्चात मैंने यही अर्थ किया ना और जब ऐसा मानेंगे कि ये पहले अभी अभ्यक्षा अर्थांतर में है तो ऐसा कुछ अर्थ लिखा नहीं जाएगा उस पर तो अर्थांतर को सूचित करता है, ये समझ लेना चलिए हाँ ठीक है लेकिन अर्थांतर तो मतलब अर्थ का अनुवाद वो नहीं होगा फिर आप क्या अध्याय करके लगाएंगे जब वो भी अच्छा है तो वह कर्म कुछ कार्य पर होगा अथवा कर्मान संपूर्ण चेतन पदार्थों का बोधक है क्या कर्माधीन संपूर्ण चेतन पदार्थों का के, पहले चेतन आत्मा को मिठे दिया और फिर कर्माधीन संपूर्ण चेतन पदार्थों का गोधा के को हाँ ये बोल रहे तो मतलब क्या होगा अब संपूर्ण अब एकदम भस्मांत शरीर शरीरम संपूर्ण चेतन शरीर पहले तो अपना ही देना है न नहीं पहले क्या था कि जिस देह से आत्मा निकलता है उस देह को लेना है आपके आगे कर्माधीन संपूर्ण का है संपूर्ण पदार्थ ले लेना शरीर को थोड़ा यहाँ पर उपलक्षण मानना पड़ेगा पदार्थों तो का फिर शरीर शब्द शरीर को उपलक्षण मान लेना शरीर तो मंत्र में रुक जाओ मतलब ऐसा समझ लेना कि संपूर्ण चेतन और ये शरीर ऐसा करना पड़ेगा कुछ जोड़ना पड़ेगा हथ तो कर, कर निकल लेना कि नहीं मतलब ये सब चेतन अचेतन ये विशेष शरीर को कह दिया सब से इस विशेष रूप से शरीर शरीर विशेष को कह दिया और अत से क्या सामान्यता सबका ग्रहण हो जाएगा ये तो क्या सामान्यता सबका बोधक है दूसरा विशेष रूप से शरीर का बोधक है ये तो ही है का ऐसा यह हो जाएगा तो कि सभी अचेतन पदार्थ तथा संपूर्ण चेतन यह करना पड़ेगा शरीर भी, पड़े। भी भस्मांत है अंत में भस्म होने वाला है चलिए क्या तथा स्मरियत और वैसा कहा जाता है दक्ष स्मृति का वचन है गंगा याम सिकता धारा यथा वर्ष वे सत्या गणित तुम लोग न व्यतीता पिता महा यथा वासुवे वर्ष की जैसे इंद्र की वर्ष... जैसे इंद्र के द्वारा वर्षा करने पर इंद्र के द्वारा इंद्र होता है वास्तव कर तो इंद्र है है न सबको त्रिलोकी का शासक है वो सबको निवास स्थान देता है लोकी में अच्छा अब ध्यान देना जैसे इंद्र के वर्षा करने पर जल के कणों की गणना नहीं की जा सकती है जोड़ देना अपनी तरफ से क्या जैसे इंद्र के वर्षा करने पर जल के कणों की गणना नहीं की जाती है फिर यथा है तो तथा जोड़ लेना उसी प्रकार व्यतीता पिता पितामह की अभी तक होने वाले अनेको ब्रह्मा अभी तक होने वाले अनेकों ब्रह्मा गंगा याम सिकता धारा तुम न सक्या की गंगा में रेत की धारा को गंगा में रेत की धारा का गणना करने में समर्थ नहीं हो सके रेत की धारा मतलब रेत का प्रवाह है ना गंगा में रेत के प्रवाह का गणना करने में समर्थ नहीं हुए दोबारा बताएंगे। जैसे हमने अभी किस तरह किया था जैसे इंद्र के वर्षा जल्णा करने जल्णा पर जल की गणना नहीं, नहीं की जा सकती है वैसे ही अब तक होने वाले अनेकों ब्रह्मा गंगा में रेत की धारा की गणना नहीं कर सके वैसे ठीक नहीं आते तो दोबारा लगाना जैसे लोक में जैसे लोक में इंद्र के द्वारा वर्षा करने पर अच्छा वर्षा से कोई सिकता का संबंध है क्या नहीं नहीं रेत आती रहेगी ना वर्षा होने पर रेत रेत का तो नदी से मतलब होना नहीं नहीं नहीं मतलब क्या है की नदी जब बहती है ना तो देखो रेत नहीं नहीं आती नहीं नहीं रेत आती रहती है रेत तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो नहीं आती रेत वर्षा से तो कोई संबंध नहीं है तो उसका नहीं वर्षा से तो नदी में बाढ़ आती तो वर्षा में तो अधिक वर्षा में ज्यादा होता है दोबारा लगाई है तो पहले के लगाना जैसे इंद्र की वर्षा करने पर जैसे लोक में जैसे इंद्र के द्वारा वर्षा करने पर अब तक होने वाले अनेकों ब्रह्मा गंगा में रेत की धारा को गंगा में रेत की प्रवाह की गणना नहीं कर सके रेत की प्रवाह की गणना कितने रेत के प्रवाह बह गए कड़ की बात छोड़ो कितने रेत के प्रवाह की गणना नहीं कर सके इति और आगे देखना ब्रह्मादिपना वर्षा करने पर रेत की धारा अधिक आती है इसलिए कहा जाएगा ऐसा है ना ब्रह्मादिपने सू लगा लो पहले फिर पूरा कर देंगे दो सौ पर आइये देखिये ब्रह्मादिने सुष्ट स्थावर जंग में स्थावर जंगम शरीरों के नष्ट होने पर और ब्रह्मा आदि सबसे ब्रह्मा आदि सबके लीन होने पर।, सब होने पर या ऐसा लगा स्थावर जंग में सप्तमी एक प्रचन प्रचलांत है तो ब्रह्म आदि के लीन होने पर तथा सभी स्थावरजंगम जंगम शरीर नष्ट होने पर लग जाएगा एक विश्वात्मा अवया नारायण एक विश्वरूप अव्य नारायण रहते हैं एक विश्वास एक सर्वात्मा नारायण रहते हैं। तो इसको क्यों कहते हैं कि मतलब सब अंत में नष्ट होने वाले हैं भस्मांत है ना मतलब भस्मांत करते नाशांत की सभी अंत में नष्ट होने वाले हैं इसके लिए कहा गया है कि अथ को जो है ना सबका बोधक मान लिया मतलब क्या संपूर्ण चेतन पदार्थ तथा यह शरीर विशेष रूप से कह दिया संपूर्ण चेतन पदार्थ तथा ये शरीर कैसा है बिनाशी है सभी नष्ट होने वाले हैं, तो इसके लिए ये, ये जो है ना महाभारत का वचन बताया है सब के नष्ट होने पर एक नारायण रहते इसका क्या मतलब है सब भगवान है सब अंत में नष्ट होने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे उद्धित किया है अरे भाई ब्रह्मादि ब्रह्मादिशु प्रीने सु ब्रह्मादिशु सप्तमी वो वचनांत है प्रीनेशु भी सप्तमी को वचनात है एक साथन में करोगे ब्रह्मादि लीन होने पर नहीं समझे बात है ना इस थावर जंग में और नष्टे भी सप्तमी एक वचनांत है और पहले वाले दोनों पर सप्तमी वो वजनांत है बाद वाले दोनों पर सप्तमी एक वचनांत है इसलिए अलग अलग दोनों को करना पड़ेगा दोनों -दो का एक साथन में होगा मेल नहीं होगा राम मतलब ब्रह्मा के लीन होने पर क्या हुआ तथा इसवर जंगम रूप अन्य सभी शरीर नष्ट होने पर ये सावर जंगम रूप सभी शरीर नष्ट होने पर ये सावर जंगम रूप सभी शरीर नष्ट हो गए और ब्रह्मा आदि भी क्या हो गए लीन हो गए तो कौन रहेगा एक नारायण रहेंगे हो जाएगा तो अब यहाँ पर अब आप देखिए तो ये क्यों बताया गया है कि सभी संपूर्ण चेतन पदार्थ कैसे है मतलब परमात्मा को छोड़ करके ये हाँ कर्म बस मतलब कर्म के अधीन जो जो कुछ होता है वो सब कैसा है भसमान का है इसके लिए है अब इसकी यहाँ संगति कैसे लगाओगे भाई तो इसकी संगति हाँ। पर धारा सकते कितने लोग गए वो वो नहीं सकते मतलब बदल जाते इसलिए कितने सकते हो गए वो हाँ। नहीं रहता है अच्छा ठीक है आपकी बात ये बहुत बढ़िया बताया देखो लगाइए जैसे जैसे इंद्र के वर्षा करने पर गंगा में रेत की धारा को गढ़ न सक्या जैसे इंद्र के द्वारा वर्षा करने पर लोग जैसे इंद्र के द्वारा वर्षा करने पर गंगा में रेत की धारा की गणना नहीं की जा सकती गणना नहीं की जा सकती। तो फिर जो देना उसी प्रकार है कितने पितामे व्यतीत हो गए इसकी गणना नहीं की जा सकती है ये ज्यादा अच्छा हो गया ठीक है ये बड़ी हुआ पहले का तो ठीक नहीं था क्या जैसे इंद्र के द्वारा वर्षा करने पर गंगा में रेत की धारा की गणना नहीं की जा सकती है वैसे अभी तक कितने पिता में हो गए कितने ब्रह्मा व्यतीत हो गए इसकी गणना नहीं की जा सकती है मतलब कर्माधीन जितने हैं हैं वो सब कहते हैं नष्ट होने वाला तो अथ तो सामान्य रूप से सबको कैसा है और ये इधम सब जो है इधम और शरीरम विशेष रूप से, से कह रहा है हो जाएगा राम इधम विशेषणम इदम ये किसका विशेषण शरीर का तो इदम इति विशेषणम इदम या विशेषण क्या है ईश्वर शरीर या नित्य प्रमाण सिद्धा नाम विवच्छेदार्थम इदम या विशेषण ईश्वर शरीर प्रमाण से सिद्ध पदार्थों के विवच्छेद के लिए है ईश्वर शरीर प्रमाण से सिद्ध ईश्वर शरीर सिद्ध और नित्य प्रमाण से सिद्ध समझो तो इदम ये किसका विशेषण लगाया शरीर का तो ये शरीर तो ईश्वर शरीरत्वन जो प्रमाण सिद्ध है मतलब ईश्वर के दिव्य मंगल विग्रह बोले सकते हैं तो ईश्वर शरीरत्वे क्या सिद्ध है ईश्वर शरीर प्रमाण सिद्ध क्या ईश्वर के दिव्य मंगल विग्रह उनके व्यवच्छेद के लिए हैं रुक जाओ इदम ये शरीर का विशेषण ईश्वर के शरीर रूप से इदम शरीर का इदम या विशेषण ईश्वर के शरीर रूप से प्रमाण से सिद्ध दिव्य मंगल विग्रह के व्यवच्छेद के लिए है क्या और और इन या विशेषण नित्यत्वेन प्रमाण सिंधे जैसे धर्मभूत ज्ञान है ना तो धर्मभूत ज्ञान नित्य है और नित्य होने पर भी धर्मभूत ज्ञान को शरीर नहीं माना गया है क्यों द्रव्य को शरीर माना गया है शरीर किसको माना गया है और जो गुणों को शरीर नहीं माना गया है ये बात ध्यान रखना शरीर किसको माना गया है द्रव्य को और द्रव्य के आश्रित रहने वाले जो उसके गुण होते हैं ना अद्रव्य है उनको शरीर नहीं माना गया है तो लगाइए और नित्यत्वन प्रमाण सिद्ध जैसे धर्मभूत ज्ञान है की तथा नित्यत्व प्रमाण सिद्ध वस्तु के विवच्छेद के लिए तो मतलब तो तो क्या वो वसवानते नहीं है देखो जीवात्मा भगवान का शरीर है और जीवात्मा के आश्रित क्या रहता है धर्मभूत ज्ञान तो वो धर्मभूत ज्ञान शरीर नहीं धर्मभूत ज्ञान शरीर क्योंकि द्रव्य को ही शरीर माना गया है अद्रव्य को शरीर ये ध्यान रखते तो इदम या विशेषण ईश्वर के शरीर रूप से प्रमाण सिद्ध मंगल विग्रह तथा के, के लिए है ठीक है तो अब ईश्वर के शरीर नहीं लेना और नित्य नहीं लेना भस्मांतम इति संस्कार मात्र व्यंजकम या पद संस्कार का ज्योतक है पूर्ण से पूर्णमा दूर्णमेद ओम शांति शांति शांति